श्री गर्गसहिता अश्वमेध खंड तीसरा अध्याय जरासंध के आक्रमण से लेकर पारिजात हरण तक की श्री कृष्ण लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग जी कहते हैं राजन अपने दामाद कंस के वध का समाचार सुनकर राजा जरासंध संतप्त हो उठा उसने कई अक्षोणी सेनाएं लेकर मथुरापुरी पर अनेक बार आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओं का श्री कृष्ण और बलराम ने संहार कर डाला उभय पक्ष की सेनाओं में बारंबार युद्ध का अवसर आने पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में द्वारिका नामक दुर्ग की रचना करवाई इसी बीच में काल यमन का भी आक्रमण हुआ और मुचकुंद द्वारा उसका वध करवाकर भगवान ने उनके मुख से अपना स्तमन सुना फिर उन्हें वर दे कर बद्रिकाश्रम भेज दिया और वहाँ से लौटकर कर सैनिकों का वध करके उन सब का धन द्वारिकापुरी में पहुँचाने की व्यवस्था की इतने में ही घमंडी राजा जरासन्न आ पहुँचा भगवान किसी विशेष अभिप्राय से अब की बार युद्ध छोड़कर उसके सामने से पलायन कर गए रेवत नाम वाले राजा ने द्वारिकापुरी में आकर अपनी कन्या रेवती बलदेव जी के हाथ में समर्पित कर दी एक समय राजकुमारी रुक्मणी का प्रेम संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर में गए और वहां अंबिका देवी के मंदिर से अपनी प्रेयसी रुक्मणी का अपहरण करके वहां के समस्त राजाओं को जीतकर कर द्वारिकापुरी को निकल गए तब राजाओं ने चैदराज शिषपाल को सांत्वना दी और उसे चुपचाप घर लौट जाने को कहा तत्पश्चात एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ रुक्मि युद्ध के मैदान में उतरा श्री कृष्ण ने पहले तो उसके साथ युद्ध किया फिर उसे रथ में बांध कर उसका मुंडन कर दिया इससे को बड़ा दुख हुआ बलराम जी ने समझा के ही कहने से रुक्मी को बंधन से छुटकारा मिला इसके बाद द्वारिकापुरी में पहुंचकर श्रीकृष्ण का रुक्मणी के साथ बड़े आनंद से विधि पूर्वक विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ तत्पश्चात प्रद्युम्न को उत्पत्ति कही उनका सूतिकागार से अपहरण हुआ मायावती के कथन से अपने पूर्व वृत्तांत को जानकर प्रद्युम्न ने संबरा किया। फिर वे अपने घर लौट आए इससे द्वारिका वासियों को बड़ा संतोष हुआ सत्राजीत नामक यादव ने भगवान सूर्य की कृपा से सामंतक मढ़ी प्राप्त की उसे एक दिन श्रीहरि ने मांगा उसी मणि को अपने गले में बांध कर के छोटे भाई प्रसन्नजीत शिकार खेलने के लिए वन में गए वहाँ एक सिंह ने उनको मार डाला इससे श्रीहरि पर कलंक आया उसका मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में रिक्ष की गुफा में गए वहाँ उन दोनों में घोर युद्ध हुआ जाम भगवान ने ज जानकर कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं साक्षात भगवान है ने अपनी कन्या जाम समर्पित कर दी भगवान को जाम्बव की गुफा से जो मणि प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने सत्याजीत के यहां पहुंचा दिया सतराजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्रीकृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वह मणि उन्हें दे दी तदनंतर एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की इसी बीच में अक्रूर और पृथ्वर्मा की प्रेरणा से सतधनवा ने सत्राजी को मार डाला यह समाचार पाते ही श्री कृष्ण ने तत्काल सतधनवा को भी मौत के घाट उतार दिया बलराम जी मिथिला में रहकर दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने लगे इधर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को मड़ी देकर स्वयं इंद्रप्रस्थ चले गए वहाँ उन्हें कालिंदी की प्राप्ति हुई उसके साथ श्रीहरि ने अपनी द्वारिकापुरी में विवाह किया इसी प्रकार मृत्युवृंदा और सत्या के साथ भी उनका विवाह हुआ तदनंतर भद्रा और लक्ष्मणा का भी श्रीहरि के साथ विवाह हुआ एक समय श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीत उनके पारी को ले लिया और उसे द्वारिकापुरी में लाकर अपनी प्रिया सत्यभामा को दे दिया बद्रनाथ ने पूछा मुझे भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके कल्प वृक्ष या पारिजात को लाकर जो अपनी प्रिया सत्यभामा को दिया उसका क्या कारण है यह सारी कथा मुझे विस्तारपूर्वक सुनाई है श्री गर्गज ने कहा किसी समय देवश्री नारद स्वर्ग से पारिजात का एक फूल लेकर द्वारिकापुरी में आए वह फूल लेकर श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी श्री रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया इससे सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ वे कोप भवन में चली गई श्री कृष्ण वहां जाकर कुपित हुई सत्यभामा से मिले और बोले तुम दुख न मानो मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष हिलाकर दे दूंगा उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भवान की सारी चेष्टाएँ बताई यह सुनकर भगवान ने हाथ जोड़ इंद्र की ओर देखते हुए कहा श्री कृष्ण बोले वृद्धसूदन देखिए मेरी प्रिया सत्यभामा दुखी होकर रो रही है इसका यह रोदन पारिजात वृक्ष के लिए ही है बताइए मैं क्या करूं हरे यदि आप सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित भवासुर का संहार कर डालूँगा इसमें संशय नहीं है श्री कृष्ण की यह बात सुनकर देवराज इंद्र जोर जोर जो से हंसते हुए बोले इंद्र ने कहा श्री कृष्ण तुम नरकासुर का वध करके नंदन वन में जो जो पारिजात के वृक्ष हैं उन सबको स्वतः ले लेना एवं वस्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए जब इंद्र स्वर्ग को लौट गए तब सत्यभा ने स्वयं श्रीहरि से कहा सत्य बोली जगत आप पहले इंद्र से वृक्षराज पारिजात को ले ले हरे अपना काम निकल जाने पर इंद्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे प्रिया की आवाज़ सुनकर प्रियतम ने उससे कहा श्री कृष्ण बोले यदि मेरे मांगने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं पुरंदर की छाती पर जहां शचि देवी चंदन का अनुलेप लगाती है गदा से चोट करूँगा ऐसा करके कर भगवान श्री कृष्ण भवानास के नगर में गए वह नगर नाना प्रकार के सात दुर्गों और बड़े बड़े असुरों से आविष्टित था श्री कृष्ण ने गदा चक्र और बाण आदि से उन सातों दुर्गों का भेदन कर दिया मुरुदैत्य और उसके पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर नगर की रक्षा में नियुक्त थे श्री कृष्ण ने उन सबको काल के गाल में डाल दिया तदंतर सेना सहित से नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ सामने आया श्रीहरि ने चक्र चलाकर नरकासुर के दो टुकड़े कर डाले तथा गरुड़ के द्वारा उसकी सारी सेना का संहार कर डाला भवासुर को मारकर यदुकुल तिलक जगन्नाथ ने उसके सारे उत्तम रत्न ग्रहण कर लिए वहां उन्होंने कुमारी कन्याओं का एक विशाल समुदाय देखा उनकी संख्या 16,100 थी वे दैत्यों सिद्धों तथा नरेशों की कुमारियां थी श्रीहरि ने उन सबको अपनी द्वारिकापुरी में भेज दिया फिर वे इंद्र की मणि और छत्र लेकर तथा देवमाता माता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त करके पारिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्रपुरी की ओर चले इस प्रकार श्री गर्ग सहीता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र सुमेरु में श्रीकृष्ण की कथा का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ